आज 16 अगस्त 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे आश्रम की परम्परा के अनुकूल जन्मदिवस मनाते हैं आज श्री डाउलाल जी सराफ उनका जन्मदिन है और हम उनको भारती बधाई देते हैं वो उनका फोन आ चुका है वो आ रहे हैं वो तो कार्यक्रम के बाद आप सब लोग उनकी ओर से भोजन पर भी आमंत्रित हैं काश्मीर दर्शन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिका के प्रथम आहनिक को पूर्ण कर चुके हैं पिछली बार और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम आहनि शुरू करने जा रहे हैं सप्तम आहानिक पूरा हो चुका है और ज्ञानाधिकार इसके साथ पूर्ण हो जाएगा तो ज्ञानाधिकार का ये अष्टम आहनिक अंतिम आहनिक है और उसके बाद में जो हम आगे पढ़ने जाएंगे वो क्रियाधिकार दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा इस को आरंभ करने के पहले कुछ सामान्य बात चर्चा में जो शामिल करने लायक हैं वो बातें करते हैं तो आज कुछ जो सामान्य बातें हम आज अपनी चर्चा में शामिल करने का सोच रहे हैं उसके बारे में है कि काश्मीर शिव दर्शन के अनुकूल साधना का क्या स्वरूप है वास्तव में मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि जब हमारे हृदय में इस बात की प्रेरणा उत्पन्न हो कि हम जो रोज का काम करते हैं अपने घर को चलाने के लिए अपने व्यवसाय के लिए पेट पालने के लिए यह अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसके अलावा भी कुछ उद्देश्य हैं जो हमारे उच्चतर उद्देश्य हैं सामान्य उद्देश्य तो हम सब जानते हैं कि हमको हमारा घर चलाना है मकान बनाना है बच्चे को बड़ा करना है लेकिन जो उच्चतर उद्देश्यों के बारे में हम बात करते हैं जब तो ये जब किसी के हृदय में उत्पन्न होता है और किसी के हृदय में ये बात पूरे जीवन भी क्षण भर को भी नहीं आती ये कोई और भी उद्देश्य ऐसे परिस्थिति में हम जीवन को मात्र एक सांसारिक व्यवस्था में ये समाप्त कर लेते नहीं तो ऐसा ही हुआ जैसे यात्रा की व्यवस्था करते करते यात्रा कोई भूल गए तो इसमें काश्मीर शिव दर्शन में साधना के तीन रूप हैं या तीन स्तर हैं पहले स्तर को हम णवोपाय बोलते हैं ये वो इस तरह है जब किसी के हृदय में सबसे पहले ये बात आए कि मैं हूँ तो संसारी संसार की दौड़ में हूँ लेकिन शायद कुछ और भी है जो मैं चूक रहा हूँ अगर किसी के हृदय में ये बात आती है तो प्रथम जो विधि है साधना की वो है आणुवोपाय जिसके द्वारा साधक को विभिन्न क्रिया कलापों से और उन क्रिया कलापों में क्या है पूजा पाठ भी है कुछ यात्राएं भी है और ध्यान की विधियां भी हैं ध्यान पहले बाहर जैसे आप किसी नदी पर ध्यान किया मंदिर पर ध्यान किया मूर्ति पर ध्यान किया उसके बाद ध्यान का स्वरूप सिमटता चला जाता है तब हम अपने शरीर पर ध्यान करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान करते हैं उसके बाद में ध्यान को और सिमेटते जाते हैं हम अपनी चेतना पर ध्यान करना चाहते हैं तो आणु पाए इंसान को संसार की परिधि से समेट कर उसके केंद्र तक लाने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम सब संसार की परिधि पर खड़े हैं संसार के केंद्र में परमात्मा है और उसकी परिधि पर संसार है और हम जब परिधि तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो एक हमारा नैसर्गिक इंस्टिंक्ट है आंतरिक इच्छा है कि हम ये प्राप्त कर लें लेकिन उस जगह तक पहुँचते पहुंचते, पहुंचते हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती कि कुछ और प्राप्त कर लें एक नई परिधि दिखाई देती है, अब उस नई परिधि पर हम जब पहुंचते हैं तो हमको फिर एक नई परिधि दिखाई देती ये बात अपन कई बार समझ चुके हैं तो ये परिधियों की दौड़ हमारे लिए अंतहीन दौड़ शामिल है इस सिद्ध होती है हमारी अंतिम दौड़ और उस दौड़ में जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं तो वो जो अधूरी वासना है किसी और परिधि की अधूरी वासना हमको पुनः नए जन्म की ओर धकेल देती है और उसी वासना के क्रियान्वित होने से हम अगले जन्म में पुनः उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं इस तरह से जैसे हमारे ऋषि लोग कहते हैं कि लाखों योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है ऐसा ही होता है क्योंकि हम अपनी जो कामनाएँ इच्छाएँ हैं उनको कभी भी समाप्त तो होने का मौका ही नहीं देते और दूसरी बात यह है कि हम उन इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं जब हम अगर ये सोच लें कि हमको कुछ न कुछ ऐसा है जो मरने के पहले तय करना है तो उस स्थिति में हम उन कामनाओं को भी पूर्ति करते रहेंगे लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और भी अनुसंधान करेंगे कि कुछ और है जो जीवन में कमी है ऐसी भावना जब हृदय में मनुष्य के आती है तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो साधन है उसको हम आणव उपाय कहते हैं वो उसको समस्त संसार की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरी करते हुए उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम पैदा करती है एक उच्चतर उद्देश्य के प्रति आकर्षण पैदा करती है और उसको एक प्रस्ताव देती है कि संसार में एक अलग कर्तव्य भी है जो कर्तव्य सामान्य मनुष्य के जो जीवन चलाने के कर्तव्य उसे परे है जब वो बात उसको समझ में आती है तब उसको गुरु आणव की दीक्षा देते इस तरह से वो पूजा पाठ से घटते घटते अपने शरीर पर ध्यान करता है और शरीर पर ध्यान करने के बाद में वो अपने श्वास पर ध्यान करता है और श्वास पर ध्यान करने के बाद अपनी चेतना पर ध्यान करने की कोशिश करता है ये एक विस्तृत प्रक्रिया है और आठ वो पाए के साधक को चेतना के अस्तित्व तक समझने की स्थिति आने तक कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं कह सकते ऋषिकर्ण कहते हैं एक दिन भी हो सकता है वो पूरा जीवन कम पड़ सकता है कई जीवन लग सकता है क्योंकि सबसे पहली बात तो एक कि उसके अंदर प्रतिबद्धता कितनी है कमिटमेंट कितना है कितनी उसकी इच्छा है प्रबलतम इस बात पर निर्भर करता है दूसरा उसके जो भी अपने कई जन्मों के कर्मों के संग्रह हैं उस पर निर्भर करता है जब वो इस स्थिति में आता है और समझने लगता है कि संसार हेय है और आत्मा उपाधेय है यानी संसार की तुलना में आत्मा कहीं अधिक गौरवशाली है संसार की उपलब्धियों की तुलना में आत्मा की उपलब्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है जब ये बात उसको समझ में आने लगती है तब तो वो आणु उपाय से शाक्तोपाय का साधक हो जाता है शाक्तोपाय क्या है मनुष्य के स्वयं के केंद्र का अनुसंधान है वो ये बिल्कुल एकांत में रहकर कर सकता है या सबके बीच में भी रह के वो अकेला रह के कर सकता है सब काम करते हुए संसार का सामान्य काम करते हुए भी उसका अनुसंधान सदा अपने भीतर चलता है क्योंकि वह वो उस अंतर यात्रा पर निकल जाता है क्योंकि आणवों पायने उस यात्रा को परिधि से लाके आपके शरीर के भीतर छोड़ दिया अब उसके बाद में अगला काम होता है शाक्तोपाए से जब वो अपनी चेतना का अनुसंधान करता है मैं कौन हुए? इसका अनुसंधान करता धीमे धीमे उसका भाव प्रबल होता चला जाता है और उस समय उसको अपनी आत्मा के गौरव का अनुभव होने लगता है कि ये संसार महत्वहीन है ये शरीर भी छूट जाएगा ये भी महत्वहीन है लेकिन जो इस शरीर के भीतर चेतना है चैतन्य है वो ही परमेश्वर है ये जब उसको बोध होता है वो दूसरा स्तर है जिसमें उसको शाक्तोपा का सहारा मिलता है शाक्तोपाय के द्वारा वो इस स्तर तक पहुँचता है लेकिन अभी भी विकल्प संस्कार बाकी है अभी वो जानता है कि मेरी आत्मा है ऐसी संसार अनात्मा है संसार आत्मा से अलग है हे और उपादेय का भेद अभी भी उसके मन में है उसके मन में एक है कि आत्मा तो पाने लायक है आत्मा तो जानने लायक है इसका बोध होने लायक है और बाकी संसार तुच्छ है इसलिए अभी भी मन में द्वेय थे उसके इसलिए शाक्तोपाय का साधक जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसके हृदय में फिर भी द्वैत रहता है कि आत्मा तो पाने लायक आत्मा तो अनुसंधान करने लायक है केंद्र में पहुंचना है और बाकी केंद्र के बाहर की परिधि में जो कुछ भी है वो उपाधे है जिसका कोई महत्व नहीं है छोड़ने लायक है तो संसार को जब हम छोड़ने की बात करते हैं कि संसार छोड़ दो संसार त्याग दो संसार से भाग जाओ ये भी आपका अधूरी साधन है संसार से भागकर कर कहाँ जाओगे शिव से दूर होकर कहाँ चले जाओगे क्योंकि जो संसार है वो पूर्ण परमेश्वर का स्वरूप जब आप अपनी चेतना का अनुसंधान करते करते अपने केंद्र के करीब पहुँच जाते हो तो उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अब तुम शाम्भवपाय के साधक हो गए शाम्भवपाय यह ना जीरो डायमेंशन सबसे पहले जो आणवों पाए हो मल्टीपल डायमेंशन है जहाँ संसार से आपको खींच के लाना है केंद्र तक जब आप पाए के साधक हैं तो सिंगल डायमेंशन एक लकीर की तरह क्योंकि आपको अब आप इतनी डाइवर्सिटी इतनी विभिन्नता इतने मंदिर इतने देव इतनी पूजा इतनी तरह की उपासनाएँ इतनी तरह के मंदिर इतनी तरह के तीर्थ इतनी तरह की नदियाँ ये सब चीज़ दूर हो गई अब वो अपनी आत्मा का अनुसंधान करना चला। इसमें सब साधन शाक्तोपाय में समाप्त हो जाते शाक्तोपाय में ध्यान भी नहीं है मात्र अपनी चेतना का चिंतन है वहाँ पर कोई श्वास पर ध्यान करना या किसी प्रकार की विधि विधान करना या आसन पर बैठना वो भी नहीं है वहाँ पर आप साधन आप सतत अपना अनुसंधान करते हैं और अपना अनुसंधान करते करते आप अपनी चेतना के अनुभव को प्रबलता से प्राप्त करना और जब वो चेतना की प्रबलता चेतना का गौरव आपके अस्तित्व को पूरी तरह से अपने गौरव में मिला लेता है उस समय उस समय साधक शाम्भ उपाय का अधिकारी हो जाता शाम्भ उपाय वो स्थिति है जहाँ पर कि अब उसकी मंजिल करीब है इसके आगे की यात्रा शून्य से शून्य में कूद पड़ने की यात्रा शून्य के करीब आप आ गए अब उसमें उतर जाने की यात्रा वो यात्रा परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करती है। परमेश्वर का अनुग्रह अनुग्रह होता है उस समय आप तीव्रता से अनुभव करते हो कि मेरी आत्मा और ये संसार और ये शिव ये परमेश्वर जो भिन्न भिन्न मेरी भावनाएं हैं उसमें कोई बेहतरी क्षण भर में वो अनुभव आ जाता है कि संसार एक इकाई है एक यूनिट है इसमें न कोई अच्छा है न कोई बुरा है न कोई अपना है न कोई पराया है न इसमें कुछ है है न उपाधेय है हम कहे आत्मा उपाधेय थी अब नहीं क्यों क्योंकि सब कुछ उपाधेय है यानी पूरा संसार न केवल मेरा शरीर वरन पूरा संसार ही शिवस्वरूप है मतलब सबसे पहले संसार से समेट के उसको केंद्र में लाते हैं और केंद्र से विस्फोट होता है जब पूरा संसार उसको देखा देता है लेकिन प्रथम दृष्टि भिन्नता की दृष्टि थी पहले जब हम देखते थे तो संसार हमको अपना पराया अच्छा बुरा ऐसा दिखाई देना था लेकिन अब हमारी दूसरी बार जब फिर से हम संसार को देखते हैं तो उस समय हमारी दृष्टि बदल गई जब शाम्भोपाए का साधक संसार को देखता है सतत चिंतन करता है अपने आत्मस्वरूप का तो एक विस्फोट के साथ उसको पूर्ण संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई दे जाता है कि सब कुछ शिव है सब कुछ कल्याणकारी है और इसमें जो अच्छे दिखते हैं वो भी शिव हैं बुरे दिखते हैं वो भी शिव हैं उसके बाद भी वो शिव स्वरूपता प्राप्त करने के बाद भी उसमें दृष्टि में उसकी भिन्नता बनी रहती है भोजन क्या करना है वो भोजन की चीज़ें करेगा ऐसा नहीं कि चारा खा जाएगा कि चारा भी शिव है उसके हृदय में भिन्नता बनी रहेगी लेकिन उसकी विजन में उसकी दृष्टि में वो भिन्नता समाप्त हो जाएगी इसलिए इसको हम शिव सारूप पे बोलते हैं कि शिव की तरह हो जाता है वो वो अब जो चलता है वो उसका शिव का नटराज का नृत्य होता है जो बोलता है वो मंत्र होता है अब वो जो चलता है जो बोलता है जो, बोलता है, जो करता है वो समस्त उसके अंतरात्मा से गवर्न होता है उसके अंतरात्मा से कंट्रोल होता है हम जो संसार में करते हैं हमारे मन से कंट्रोल होता है हम जो करते हैं हमारा मन आज ये करने को हुआ तो हम ये करने लग गए आज वो हमारा मन ऐसा नहीं करता तो हम मन उससे कंट्रोल नहीं करते कभी सोचा अकेले में साधना करें तो फिर लगता है मन उछ गया अब मन नहीं लग रहा तो फिर हम मन के गुलाम बन जाए लेकिन श्यांब उपाय का साधक पूरे संसार में शिव ही देखता है और उसका हर कार्य ऐसा होता है जैसे परमेश्वर का कार्य उसका हर बात के ऐसा होता है जो परमेश्वर बोल रहा है वो चलता है तो परमेश्वर का नृत्य होता है यानी कुल मिला के वो शिव स्वरूप हो जाता है अब इस स्थिति में आने के बाद वो समस्त पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसके लिए पराया जब है ही नहीं तो पाप पुण्य कैसे हो सकता है पाप तब होता है जब दो जने होते हैं और एक दूसरे का अहित करता है तब पाप होता है एक दूसरे का हित करता है तब पुण्य होता है जब दो है ही नहीं पूरा संसार एक ही यूनिट है एक ही इकाई है तो उस समय ना किसी को पाप लग सकता है ना उसको किसी तरह का पुण्य लगता है वो जो कुछ भी करता है वो शिव का कार्य होता है अब उसके लिए कोई पाप पुण पुण्य से वो स्थिति परे हो गई और न केवल इतना वरन उसके कई जन्मों के पाप पुण्य जो होते हैं समय समाप्त हो जाते हैं ये शिवावस्था होती है और उसके बाद में जब वो शरीर छोड़ता है तो शिव स्वरूप हो जाता है। इस तरह से ये हमारे आढ़वों पाए से शाक्तोपाय और शाक्तोपाय से शंभवोपाए की यात्रा समाप्त होती है और इस यात्रा में अंतिम परिणति उस साधक के जीवन की सार्थकता से होती है उसके जीवन में सार्थक इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये जो है पूर्ण वैज्ञानिक विधि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो ही कर सकते हो या मुस्लिम हो तो ही कर सकते हो या तुम ऐसे धर्म के हो तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इस साधना में हम नाम एकमात्र लेते हैं शिव का लेकिन उस शिव का नाम है चैतन्य उस शिव का नाम शिव ने यह नहीं बोला कि मेरे को शिव बोला आप उसको कृष्ण बोल सकते हो कृष्ण चैतन्य बोल, बोल सकते हो ख्रिस्ट बोल सकते हो ख्रिस्ट कॉन्शियसनेस बोल सकते हो शिव बोल सकते हो शिव चैतन्य बोल सकते हो ये आपकी मर्जी है जो सर्वोच्च सत्ता दस बीस पाँच तो है ही नहीं दो भी नहीं है और सर्वोच्च सत्ता तो हो भी नहीं सकती जो सर्वोच्च शिखर है उस शिखर के नाम बदल देने से शिखर नहीं बदल जाता इसलिए यह पूर्ण वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा आप समस्त संसार की विभिन्नताओं के बीच में भी उस परमेश्वर को न केवल खोज सकते हो उसका बोध कर सकते हो और उस दृष्टि से संसार को देख सकते हो जिस दृष्टि से पर परमेश्वर स्वयं इस संसार को देखता है तभी हम आश्रम एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे है ईश्वर हमें वो दृष्टि दे जिससे तू इस सृष्टि को देखता है जो तुम्हारा विजन है हे hey परमेश्वर वो हमको दे दे उधार दे दे थोड़ी देर के लिए भी दे दे लेकिन उधार दे दे हमको दिख जाए वो संसार कि तुमको संसार कैसे दिखता है वैसा मेरे को दिख जाए मेरी आँखों में वो रोशनी दे दे कि मेरे को वो संसार दिख जाए जैसा तुमको दिखता है वही हमारी प्रार्थना है जो आरोप रहते हैं कि ज्ञान मार्ग शुष्क है ज्ञान मार्ग शुष्क बिल्कुल नहीं है ज्ञान मार्ग प्रेम से परिपूर्ण है लेकिन मोह से मुक्त है प्रेम से परिपूर्ण इसलिए कि जब हमारा हम कोई पराया नहीं है और इस संसार को हम मैत्री भाव से देखते हैं कि पूरा संसार मेरा ही विकास है क्या आप आपकी खुद की उंगली के दुश्मन हो सकते हैं क्या खुद की आंख के दुश्मन हो सकते हैं तो फिर संसार में आप किसी के भी दुश्मन नहीं हो सकते क्योंकि पूरा संसार आपका अपना हम विकास है अपना स्वरूप है वही बात हम यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य की चेतना है और उसी से पूरा संसार बना है क्योंकि मनुष्य की चेतना और शिव चेतना में कोई भेद नहीं है वह अभेद है और उसमें वो जो संसार को भिन्नता की तरह देखता है वो उसके स्वयं की चेतना का प्रतिबिंब है और उसमें जो प्रतिकूलता दिखाई देती है कि जैसे हमारे घर में कोई आया गलत काम करने को गलत नियत से आया तो गलत नियत से आने वाला भी शिव है लेकिन उसमें जो गलत नियत है वो हमारे कर्मफल है उसकी जो गलत नीयत है वो हमारा प्रतिबिंब है हम देख लें कि हमने क्या किया था अगर हमारे घर कोई चोरी करने आया तो वो तो शिव है इसमें कोई दो विवाद नहीं क्योंकि शिव के साथ और कोई भी नहीं है जो आ सके लेकिन वो शिव आपके घर चोरी करने क्यों आया क्योंकि वो आपके फल लेके आया वो खुद चोरी करने नहीं आया कोई चोरी करने किसी के घर नहीं आ सकता एक फंडामेंटल आधारभूत बात है कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को सुख नहीं दे सकता सुख और दुख के रूप में हम अपने अपने कर्मफल भुगत रहे हैं जब हमको सुख मिलता है तो शिव हमारे लिए हमको लगता है फला ना आया हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया वास्तव में आपके कर्म फल वो अच्छी चीज़ को लाए हैं वो तो शिव है लाने वाला अगर हमको लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारा कुछ ले लिया हमारा नुकसान कर दिया ना हमारा दिल दुखा दिया तो सचमुच में ये वो दिल वो नहीं दुखा रहे हम ही अपना स्वयं का दिल दुखा रहे हैं क्योंकि हमने जो किया था जो ऑर्डर दिया था वो शिव ले आ रहे हैं हमने जो कर्म किए थे उसके प्रतिफल के रूप में जब मिलता है तो प्रतिफल को लाने वाले शिव से ही हम लड़ाई करने लग जाते हैं ये हमारे अज्ञान का कारण लेकिन जब हम जानते इस बात को और अज्ञान हमारा मूलतः दो तरह का होता है अज्ञान इसकी भाषा में कहें काश्मी शिवदर्शन की भाषा में एक पौंस अज्ञान है और एक बुद्धिगत अज्ञान है जो पौंस अज्ञान होता है उसमें हम ये मानते हैं कि हम तो अधने से आदमी हमसे हम कुछ नहीं होता अब तो बुढ़ापा आ गया हमारे में कोई ताकत नहीं और मैं क्या अकेला चना बाड़ पो मुझ में कुछ क्षमता नहीं जब हम अपने आप को निरीह मान लेते हैं छोटा सा मान लेते हैं दयनीय दै, मान लेते हैं तो ये सा ज्ञान है हम अपने शिव शिवस्वरूप को भूल गए हैं और दूसरा ज्ञान है बुद्धिगत अज्ञान बुद्धिगत अज्ञान में हमारे प्रतिबद्धता की कमिटमेंट की कमी होती है हमारा उसके प्रति कोई रुझान नहीं होता कि हमारे कोई उच्चतर उद्देश्य हैं जीवन में उसके प्रति हमारा रुझान नहीं होता तो जब तक हमारे को बुद्धिगत अज्ञान है हमको लगता है ना संसार ही संसार है हमको कुछ लेना देना नहीं किसी साहित्य से लेना देना नहीं किसी गुरु से लेना देना नहीं हमको कोई साधना से लेना देना नहीं हमको कोई धर्म से लेना देना हमको कोई अध्यात्म से लेना देना नहीं तब तक कभी कभी हम झूठा धार्मिक प्रचार करते हैं एक चोला ओढ़ लेते हैं कि हम धार्मिक हैं उसको आध्यात्म की भाषा में धर्मध्वजी बोलते हैं जो धर्म के ध्वजा ले चलता है कि हम धार्मिक हैं वो बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करवाता है बहुत धार्मिक कार्यकलाप करता है और समाज में लोग मानते हैं कि तो बहुत धार्मिक आदमी है लेकिन उसका सचमुच में देखा जाए तो धर्म आध्यात्म से कोई दूर का भी रिश्ता आध्यात्म और धर्म आपकी सबसे पहले वो व्यक्तिगत तौर पर आप उस योग्य बने जब उस पूरे ब्रह्मांड को प्रेम कर सकें वही सबसे बड़ा आध्यात्म है और जब तक हमारे हृदय के अंदर आध्यात्म की सच्ची अलग नहीं जगती तब तक हम जो कुछ करते वो धर्म जीवन या हम ऐसे हैं हम करते हैं और वो खाली मनुष्य अपना अहंकार पूर्ण करता रहता है उन के द्वारा तो हम चाहते हैं कि हम हृदय में कम से कम वो एक दीपक जले जहाँ से ये इच्छा हो कि हमारे संसार में रहते रहते संसार से जाने के पहले विदा होने के पहले ऐसा ना हो कि मात्र हम अपना काम धंधा ही करते करते ख़त्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी है बस ये कर लूँ उसके बाद परमेश्वर को याद करूँगा बस ये कर लूँ फिर उसके बाद करूँगा और ये कर लूँ करते करते हमारी परिधियाँ बढ़ती चली जाती हैं और हमारा जीवन करीब करीब अंत होने लगता है तो उस स्थिति तक आने के पहले अगर हम अपना यात्रा भी आरम्भ कर देते हैं तो बाकी की यात्रा अन्य जन्मों में हो सके, लेकिन अगर हम यात्रा आरंभ नहीं कर सकते तो फिर वो अन्य जन्म मिलने में योगों का समय लग सकता ये हमारी सामान्य बात थी चूँकि आज काफ़ी और भी लोग हैं यहाँ इसलिए हमने जनरल एक आउटलाइन थी साधना साधना का क्या स्वरूप है काश्मीर शिव का के अनुसार उस पर चर्चा करी अब हम थोड़ा सा जो समय बचाए हम उसमें ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका के जो अंतिम आनिक है उसको समझने का प्रयास शुरू कर देते हैं थोड़ा सा यह अंतिम हानिक है उसमें परमेश्वर के महेश्वर स्वरूप का वर्णन है यानी परमेश्वर जो अपने आप में क्या है वो उसका आत्यंतिक स्वरूप क्या है अनिवार्य स्वरूप क्या है उसके लिए उन्होंने उत्पल देव जी ने इसमें अंतिम हहनिक में समझाने का प्रयास किया है अब हमको लगता है कि सब जने कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा है हमारे अंदर जो चेतना है जिस चेतना के द्वारा मेरा शरीर चल रहा है जिस चेतना के द्वारा मेरा मन चल रहा है जिस चेतना के द्वारा मेरी बुद्धि चल रही है और जिस चेतना के द्वारा निर्देशित मेरे जीवान से शब्द बाहर निकल रहा है खाली बुद्धि शब्द बाहर में निकाल सकती निश्चित हों तो मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा अगर मेरी बुद्धि हूँ तो नहीं निकलेगा लेकिन इस बुद्धि और मन को चलाने वाला बुद्धि और मन के पीछे खड़ा कुछ बहुत दर्शन मानते थे मन ही अपने आप में सब कुछ लेकिन सनातन धर्म मानता है कि मन अपने आप में सब कुछ नहीं है मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है एक कैलकुलेटर है जो प्रस्ताव रखता जाता है जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है तो मन कहेगा चलो फिर बीच में कहेगा मत चलो फिर आपको दो प्रस्ताव हैं चलो या मत चलो फिर बुद्धि कहेगी आज तो चले चलो तो फिर वो निर्णय ले लेती है फिर आदमी चलने लगता है कि चलो आज तो हो ही आते हैं इस तरीके से मन और बुद्धि का एक जोड़ा है जो आपको प्रस्ताव रखता है और उस पर एक निर्णय लेता है लेकिन इसको भी प्राणित करने के लिए मन और बुद्धि को चलाने के लिए उसके पीछे चेतना खड़ी है और उसी का नाम आत्मा और उसी का नाम चैतन्य है और वही चैतन्य मन को भी क्षमता देता है प्रस्ताव रखने की और बुद्धि को भी क्षमता देता है निर्णय लेने की इसके अलावा अगर हम कहें कि मन और बुद्धि ने एक कविता लिख दी मन और बुद्धि ने का आविष्कार कर दिया मन और बुद्धि ने एक चित्र बना दिया तो ये हमारी गलती है सोचने की क्योंकि जो नया नियंता है वो उसके पीछे ही बैठा जो चीज़ अब तक नहीं थी उसका भी निर्माण करने का काम परमेश्वर का ही है आपके भीतर तो शिव बैठा है वही हर निर्माण कार्य करता जैसे एक कविता लिखी गई एक लेख लिखा गया है, कहानी लिखी गई एक चित्र बनाया गया एक संगीत का सृजन हुआ ये सब जो सृजनात्मक कार्य वो समस्त सृजनात्मक कार्य चैतन में ही करता है और इस तरह आप निश्चित रूप से शिव हैं और वो हम जब तक अनुसंधान नहीं करेंगे अपने भीतर तब तक हमें उसका प्रबल बोध प्राप्त नहीं होगा इसलिए उत्पल जी कहते थे कि हमको हमारी चेतना बड़ी धुंधली से दिखाई देती एक धुंधला सा अनुभव होता है जब शाक्त के साधक को भी एक धुंधला सा अनुभव होता है उसको एक प्रबलता से नहीं दिखाई देती कि अरे ये रे ये यहाँ रखी टेबल पर रखी आत्मा ऐसा तो अनुभव हो ही नहीं सकता लेकिन हमारा जो अपना वास्तविक स्वरूप है अनिवार्य स्वरूप है उस स्वरूप का अनुभव भी हमको अस्पष्ट होता है और इस अस्पष्टता का कारण हमारे चिंतन पर जो बहुत सारी धूलझल है इसलिए हमारा चिंतन अस्पष्ट होता है इधर तो उस चिंतन को स्पष्ट करने के लिए हम गहन चिंतन करते हैं और वो गहन चिंतन एकांत की मांग करता है एकांत में गहन चिंतन करता और जब गहन चिंतन करते हैं तो हमको वो जो अस्पष्ट दिखाई देता है वो स्पष्ट दिखाई देना चाहता है इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक वस्तु है अब आपके आँख में ठीक से दिखाई नहीं देता चश्मा लगाया आप या उजाला कम है आपको ठीक से लेकिन उजाला कम भी हो और अगर सामने रामलाल बैठा है तो वो तो रामलाल ही है हमको दिखाई दे रहा है जब एक दीपक जलाएंगे तो हमको वो स्पर्श दिखाई देने लगा या अगर हमारे आँख पर चश्मा नहीं और हम चश्मा लगा लेंगे तो हमको दिखाई देने लगेगा। तो जो ये करण है ये जिसको बोलते हैं सहायक करण ये सहायता करते हैं दृष्टि की स्पष्टता को बढ़ाने में ऐसे ही हमारा जो अंतर चिंतन है अंतर्यात्रा का वो हमारा आत्मा के अनुभव को प्रबल करने का कारण तो उसको हम प्रबल तब कर सकते हैं जब हम इंट्रोस्पेक्शन करें अंतर चिंतन करें अंतर्दृष्टि को प्रबल करें जैसे हमको कोई चीज़ पुरानी बात ठीक से याद नहीं आती बोले वो आया था उसने क्या पहन रखा था बोले आप ध्यान नहीं दिया गहराई से सो सोचो तो फिर हम बहुत गहरा चिंतन करते हैं और गहरा चिंतन करते करते हमको कभी कभी स्पष्ट हो जाता कि हाँ ध्यान आ गया उसने ये कपड़े पहन रखे थे क्योंकि हम जितना गहराई से चिंतन करेंगे दृष्टि की पहनापन या हमारी स्पष्टता बढ़ती चली जाती है तो उत्पल देव जी यही कहते थे कि दृष्टि की स्पष्टता जैसे करणों के द्वारा प्रबल हो जाती है ऐसे ही ध्यान के द्वारा आत्मा के अनुभव की स्पष्टता भी बढ़ती चली जाती है उस स्तर तक बढ़ जाती है जबकि आपको उसका स्पष्टतः अनुभव होने लग जाता है और जितना भी हमको लगता है कि हमारे बाहर है सचमुच में उसमें से कुछ भी हमारे बाहर नहीं है संसार में हमको सब कुछ बाहर लगता है कि मकान हमसे बाहर है चंद्रमा हमसे बाहर है सूर्य हमसे बाहर है अंतरिक्ष हमसे बाहर है लेकिन हमसे हमारे बाहर कुछ भी नहीं है ये तो हमारा अपना ही विकास है जिसको हम प्रतिबिंब की तरह देखते अपनी ही विकास को अपने ही प्रतिबिंब में देखते और जब हम देखते हैं तो हमको उसमें जो कुछ भिन्नता दिखाई देती है वो भी हमारे ही कर्म है अगर हमको ये बात समझ में आती है तो हम अपने चैतन्यों को आसानी से खोज सकते हैं परमेश्वर को अगर हम तीर्थों में खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेगा नदियों में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा मंदिरों में भी नहीं मिलेगा लेकिन आरंभिक रूप से आपको तीर्थ मंदिर दर्शन उपवास आराधना साधना अनुष्ठान ये सब कुछ करना है क्योंकि आपको वहीं से परमेश्वर के अनुभव का या एक उच्चतर उद्देश्य का प्रतिबिंब मिल जाता है कि परमेश्वर है अन्यथा हमको संसार ही संसार है इसके सिवा कोई विचार ही नहीं आता परमेश्वर है ये जब विचार आएगा तो फिर हमारी परमेश्वर की खोज भी शुरू हो जाती लेकिन कभी कभी हमारी अपनी गलतियों से वो खोज मात्र वहीं पर रह जाती है उस आणव उपाय में ही हम खोजते रहते हैं कि शायद मंदिर में ही किसी दिन दर्शन हो जाएंगे मंदिर में ही मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि हमारी जब तक प्रेम हमारा पूरे संसार को आवृत्त नहीं कर लेता जब तक हमारा हृदय की भावना पूरे संसार में प्रेम की भावना से उत्पुरुत नहीं हो जाती जब तक हम आत्मा को ही नहीं समझ और जो परमेश्वर अंदर है वही उसी की खोज करना है यानी खोजने वाले की खोज करना है इसलिए खोज कठिन हो जाता है इसलिए ऋषि ने यह भी कहा था कि कस्तूरी कस्तूरिम्रक संसार भर में ढूंढता रहता है वन भर में ढूंढता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है सारी दौड़ भाग करता रहता है लेकिन उसको वो खुशबू का स्रोत नहीं मिलता है कि खुशबू आ कहाँ से रही है और इसलिए खूब उछल कूद मचाता है ऐसा ही मनुष्य भी खूब उछल कूद मचाता है कि भगवान है कहाँ कैसे मिलेगा और इस सारी उछलकूद का कारण यह है कि हमको परमेश्वर बाहर है ऐसा गलत फहमी हो गई कि बाहर है जो मन खुद ही उस सुगंधी का स्रोत है वो बाहर उस सुगंध को कैसे पाएगा तो उसकी सुगंध तो उसी स्वयं से आ रही है ऐसे ही परमेश्वर का आत्यंतिक स्वरूप आपके भीतर है आपके बाहर नहीं तो हम उस परमेश्वर को बाहर कहाँ से खोज पाएंगे और यही हमारी गलती होती है जीवन भर भटकते रहते हैं संसार में कि परमेश्वर कहीं मिलेगा या हमको कोई मिल जाएगा जो हमको रास्ता दिखा देगा। लेकिन हम प्रतिबद्धता से प्रयास नहीं करते क्योंकि माया हमको सतत बाहर की दिशा में ले जाती है वो हमारी अंतर यात्रा की सबसे बड़ी बाधा है हम जब भी कोशिश करते हैं कि हम दस मिनट भी शांति से अकेले बैठ जाए तो काम याद आ जाएगा पहले वो काम कर लो पहले उसको मिल लो वो दुकान बंद नहीं करिए अभी वो ग्राहक बैठे हैं, कुछ ना कुछ वाधा जरूर आएगी आप खुद तो प्रयोग करके देख लो जितनी बाहर हम कहेंगे कि हम आधे घंटे शांति से बैठ जाएं, खाली एक ही योग कर लें कि सिर्फ आधे घंटे शांति से बैठ जाएं, कुछ भी नहीं करना है कुर्सी पे बैठ जाएं नीचे भी नहीं बैठें कुर्सी पर बैठ जाएँ सिर्फ ये हो कि वहाँ ना अखबार पढ़ें ना टी देखें ना रेडियो सुने ना किसी से चर्चा करें मोबाइल साइलेंट पर कर दें आधे घंटे करके देखो आधे घंटे का हमारा मन ऐसा उछल पुछल हो जाता है अरे वो काम रह जाएगा ये और यहाँ बैठने से क्या होगा ये बैठने से तो फालतू टाइम बिगाड़ रहे हैं इससे तो अपन वहाँ इतने देर आधे घंटे का धंधा कर लेंगे कुछ ना कुछ यही होगा और यही कारण है कि मन जो है हमारा माया का चमचा है हमारा जो मन है वो माया के अधीन है और वो सदा आपको दूर रह जाएगा सदा केंद्र से दूर ले जाएगा सदा ईश्वर से दूर ले जाएगा वो बताएगा ईश्वर ढूंढना है ना तो चलो मंदिर चलो ईश्वर ढूंढना है तो चलो वो तिरथ कर आ हैं ईश्वर करना तो चार बार वो तीर्थ करे आते हैं वो कभी नहीं कहेगा कि आप अंतर यात्रा करो वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप आपके खुद के भीतर जाको इसलिए अगर सचमुच में परमेश्वर से प्रेम है तो सबसे पहले आप परमेश्वर से और परमेश्वर की पूर्ण रचना से प्रेम करो ये पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर की रचनाएँ नहीं हैं ये परमेश्वर स्वयं है जो इस रूप में दिखाई दे रहा है जो अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर है जो आपको समय दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर है जो परमाणु दिखाई दे रहे हैं वो परमेश्वर है और जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वो परमेश्वर है और इस अविद्या ने इन सबको बांधे रखा है उस अविद्या का तोड़ उस अविद्या का इलाज सबसे पहले प्रतिबद्धता है क्योंकि जब तक हम दो बात रहती है कि हमारी आत्मा परमेश्वर है दो बात होती है या तो हमको मालूम नहीं है कहते हैं कि जानते नहीं हैं और या फिर हम मानते नहीं हैं तो जो जानते नहीं हैं वो पौंस अज्ञान कहा जाता है पौरुष अज्ञान कि हम जानते ही नहीं कहीं आप सड़क पर पड़ो किसी को बोला कि आत्मा क्या होती है बोले पता नहीं है परमेश्वर कहाँ मिलेगा कुछ नहीं मालूम तो वो जानता नहीं तो जानता नहीं का तो इलाज बहुत आसान उसको आसानी से बताया जा सकता लेकिन मानता नहीं का इलाज बड़ा कठिन है अगर इस मानता नहीं तो उसका इलाज कैसे करोगे इसलिए सबसे पहले तो हम ये अंदर से तय कर लें कि हम नहीं जानते जो कहता हम जानता नहीं है और वो ऊपर से कहता मैं जानता हूँ उसको और भी कठिन है समझाना क्योंकि जो सचमुच में दीन बन जाए तक मैं सही में कुछ नहीं जानता तो उसको बहुत आसानी से बताया जा सकता लेकिन जो कहता था मैं तो जानता हूँ उसको कठिन है बताना क्योंकि उसकी मान्यता को बदलना कठिन है इसलिए जब तक वो उसके बाद हृदय में ये बात नहीं आ जाएगी कि मैं खाली हूँ मैं जानना चाहता हूँ तो उसको आसानी से समझाया जा सकता है उसकी प्रतिबद्धता पैदा की जा सकती है हृदय में प्रतिबद्धता आते ही उसकी पौंस और बुद्धि का दोनों अज्ञान गायब हो जाते हैं और दोनों अज्ञान गायब होते ही उसके अंतर यात्रा शुरू हो जाती है तो आज की यात्रा अपनी इतनी ही श्री दाऊलाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप सब लोग जो आज आश्रम में पहली बार आए उन सबका स्वागत इसके बाद में हमारा दाऊला जी का थोड़ा सा स्वागत करेंगे जिसको उनका जन्मदिन मनाएंगे और तदनंतर हम सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण